अंदुग्योपनिषद शांक भाष्या अध्याचार पंचदश आचार्य का उपदेश नेत्रस्थित पुरुष की उपासना या क्षिणी पुरुषो दृश्यत एष आत्मे ओवाचतमृत अभय ब्रह्मेती तद्यप्यस्म सर्पिरोक सिंचती वर्त्मरी एवं गह जो नेत्र में पुरुष दिखाई देता है यह आत्मा है ऐसा उसने कहा यह अमृत है अभय है और ब्रह्म है इस पुरुष के स्थान रूप नेत्र में यदि घृत या जल डालें तो वह पलकों में ही चला जाता है यह ऐसो क्षणी पुरुषो दृश्यते निवित भी ब्रह्मचर्यादि साधन संपन्न ही शांत विवेक भी दृष्टि दृष्टा चक्षुष चक्षु इत्यादि श्रुत्यंतरात जिनका बाह्य इंद्रिय निवृत्त हो गया है उन ब्रह्मचर्यादि साधन संपन्न सांतात्मा विवेकियों द्वारा जो यह नेत्र के अंतर्गत दृष्टि का दृष्टा पुरुष देखा जाता है जैसा कि वह चक्षुओं का चक्षु है ऐसी अन्य से प्रमाणित होती है वह प्राणियों का आत्मा है ऐसा आचार्य ने कहा नन्वग्ने नन्व््निुक्त विदथम यचार्यस्तु ते गतिम गति वक्ते गतिमात्र वक्तेभोच्यपरिजान चागिना शंका आचार्य के इस कथन से अग्नियों का कथन मिथ्या प्रमाणित होता है क्योंकि उन्होंने तो आचार्य तुते गतिम वक्ता ऐसा कह कर केवल गति गतिमा कहलावेंगे इतना ही कहा था, तथा अग्नियों का भविष्य विषय संबंधी ज्ञान न होना सिद्ध होता है नयोषाकाशवा क्षणी इसी दृष्टुरुवादात एस इस आत्मा अवोचाम प्राणीनाचदेवामतचाण विनाश्यत एववाभ विनाशाशंका तयोपत्तिदभाद अभय अतएत ब्रह्म बृहदीति समाधान यह कोई दोष नहीं है क्योंकि ऐसा करकर आचार्य ने अग्नियों के बतलाये हुए सुखा रूप दृष्टा का ही जो नेत्र में दिखाई देता है इस प्रकार अनुवाद किया है यह प्राणियों का आत्मा है इति हो इस प्रकार कहा जिस आत्मतत्व का वर्णन हम पहले कर चुके हैं वही यह अमृत अमरण अमरण धर्माजाली अविनाशी है इसी से अभय भी है क्योंकि जिसके नाश की शंका होती है उसी को भय हो सकता है अतः उसका अभाव होने के कारण वह अभय है इसी से यह ब्रह्म बृहत यानी अन है किंचाश्य ब्रह्मलोक्षी पुरुष से महात्म्यम त्र पुष्स स्थाने क्षि यद्यप्यस्म वा विंचती वर्तमानी एव गच्छति पक्षमाव आ गति न चक्षुषा पद्मपत्रेण पद्मपत्रेणक स्थानप्य तमहात्म्य कि पुनः पुरुषस्य पुरुष से निरंजन प्रायः तब इस ब्रह्म नेत्रस्थ पुरुष का ऐसा महात्मा है कि इस पुरुष के स्थानभूत नेत्र में यदि घृत या जल डाला जाए तो वह इधर उधर पलकों में ही चला जाता है पद्म पत्र से जल के समान नेत्र से उसका संबंध नहीं होता जबकि स्थान का भी ऐसा महात्मा है तो स्थानीय नेत्र से पुरुष की निसंगता के विषय में तो कहना ही क्या है यह इसका अभिप्राय है एतम एतम संयम ताबान्य सर्वाण्यभियती सवद इसे संयम दाम ऐसा कहते हैं क्योंकि संपूर्ण सेवनी वस्तुएं सब ओर से इसे ही प्राप्त होती हैं जो इस प्रकार जानता है उसे संपूर्ण सेवनी वस्तुएं सब ओर से प्राप्त होती है एक यथोक्त पुरुषम संयद्वाम इत्याचते कस्मा यस्त सर्वाणी वा वर्णनीयानी संभिया शोभनियायत्य संगयवाम तथा विदमेन सर्वाणी वाम भेद इस पुरुष को संयद्वाम कहते हैं क्यों क्योंकि संपूर्ण वाम वननीय संभजनीय अर्थात शोभन पदार्थ सब ओर से इसे ही प्राप्त होते हैं इसलिए यह संयम द्वाम है इसी प्रकार ऐसा जानने वाले पुरुष को जो इसे ऐसा जानता है उसे संपूर्ण सेवनी पदार्थ सब ओर से प्राप्त होते हैं ए बु एव भाम सही सर्वाणि भावी नयती सर्वाणी भावानी नयति एवं वेद यही वामनी है क्योंकि यही संपूर्ण वामों का वहन करता है जो ऐसा जानता है वह वा संपूर्ण वामों को वहन करता है ऐस सर्वाली वामानी ही सर्वाणी वा पुण्यकर्मफला पुण्यानूपाणिभ्यो नयति प्रापयति वहति चात्म धर्म विदुषा सर्वाली वामानी वाम नयती ये मेदा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 यही भामनी है क्योंकि यही संपूर्ण लोकों में भाषमान होता है जो ऐसा जानता है वह संपूर्ण लोकों में भाषमान होता है एसऊ एव भामनीस ही अस्मा सर्वे यस्मा सर्वेसोके भाति दीपति तस्य भाषा सर्विदम विभाति श्रुते है अतो भामनी भाम भामनी ही यहम वेदा सावपि सर्वे लोकें सुभा यही भामनी है क्योंकि संपूर्ण लोकों में आदित्य चंद्र और अग्नि आदि के रूपों में यही भाषमान दीप्त होता है उसी के प्रकाश से यह सब प्रकाशित है इस श्रुति से यही सिद्ध होता है अतः भामों प्रकाशों का वहन करता है इसलिए भामनी है जो ऐसा जानता है वह भी संपूर्ण लोक में भासमान होता है ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मेत्ता कि अथ यद्वास्मी छभ्यम कुर चर्ची में संभवर्चीषो हूयमाण पक्ष आय पक्षाद्यादेती मसास्से संवत्सर संवत्सरादित्यम आदि चंद्रमसम चंद्रमसो विद्युत सत्षो मानव सामत्य देंपथो ब्रह्मपथ एन प्रतिप्यम नावर्तन्ते नावर्तन्ते अपश्रुति पूर्वोक्त ब्रह्मवेत्ता की गति बतलाती है इसके लिए स्वकर्म करें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 वम सब कर्मणा कृतेना न न न ब्रह्मा च स्वकर्मण प्रतिबद्ध ना न कर्मणा वर्धते नो कनीयान श्रुत्यंतरा अब उपर्युक्त ब्रह्मवेत्ता की गति बतलाई जाती है इस प्रकार जानने वाले इस उपासक के लिए उसकी मृत्यु होने पर कर्म करे अथवा न करे उस कर्म के न करने से भी इस प्रकार जानने वाला वह उपासक सर्वथा प्रतिबद्ध होकर ब्रह्म को प्राप्त न होता हो ऐसा नहीं होता और न उस कर्म के करने से इसे कोई ब्रह्म से उत्कृष्ट लोग ही प्राप्त होता है जैसा कि यह कर्म से न तो बढ़ता है और न घटता ही है इस एक अन्य सूची से प्रमाणित होता है स्वकर्मण्य नादरम दर्शन जान स्तौति तो न पुनः पुन स्वकर्म विदो न कर्तव्यमिति अक्रिय कर्तव्य में अक्रीय स्वकर्मी कर्मणारंभे प्रतिबंध कस्चियेत्र यद्यालारंभ यत्र इह विद्या विद्या वतो प्रतिबंधेन फलारंभ दर्शयति ये सुखाकाश अक्षुस्थ संयद वाममीरिव गुण कर्म भवतु मावा मुसतेतादा मततकर्म होसर्चिस्मेवासर्चि अर्चि अभिमा देवता इत्यर्थः स्वकर्म के प्रति अनादर प्रदर्शित करता हुआ यह मंत्र केवल विद्या के स्तुति करता है इस प्रकार जानने वाले का स्वकर्म नहीं करना चाहिए यह नहीं बतलाता इस विद्वान के सिवा अन्य किसी के लिए तो स्वकर्म न करने पर उसके कर्म फल के आरंभ में कुछ प्रतिबंध होने का अनुमान किया जाता है क्योंकि यहां श्रुति उपासना का फल प्रारंभ होने के समय केवल उपासक के लिए ही उसका स्वकर्म किया जाए अथवा न किया जाए अप्रतिबंधपूर्वक फल का आरंभ दिखलाती है जो लोग नेत्र में स्थित संयम ध्वाम वामनी और भामनी इत्यादि गुणों से युक्त सुखाकाश की उपासना करते हैं तथा प्राण सहित अग्नि विद्या की उपासना करते हैं उनका अन्य कर्म हो अथवा न हो वे सर्वथा अर्चिर अभिमानी देवता को ही प्राप्त होते हैं ऐसा इसका तात्पर्य है अर्चोर्चिदेवता अहरह अभिमा देवता आज माड़पक्षम शुक्लपक्षतापूपक्षाद्याषण गुतरा दिशमे सबता माषाणेता तेभ्यो मासेभ्य संवत्सर संवत्सरदेता तत संवत्सरादी आदि चंद्रमस चंद्रमसो विद्युत तान पुष कचिम लोकादनव मनव्या मानवो मनवुष एना सत्यलोक सं गमयती ग्री ग्य गमितीपदेशेभ्य सन्मात्र ब्रह्माप्त तदनुपत्ते ब्रह्म ब्रेंग ब्रमाप्येती न्याय निराशेन सन्मात्र प्रतिपत्ति वक्ष्य न्यादो मगो अगमनाषे स एनम तो न भुन श्रुत्यरा अर्ची अर्चि अभिमानी देवता से अहर अभिमानी अहरअभिमानी दिवसाभिमानी देवता को अहर अभिमानी देवता से आपुर्यमाण पक्ष शुक्ल पक्ष देवता को शुक्ल पक्ष से सड़ुद जिन छह महीनों में सूर्य उत्तर दिशा में चलता है उन महीनों को अर्थात उत्तरायण देवता को उन उत्तरायण के छह महीनों से संवत्सर संवत्सराभिमानी देवता को प्राप्त होते हैं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 गमन करने वाले गंतव्य स्थान और गमन कराने वाले का उल्लेख होने के कारण यहाँ कार्य ब्रह्म ही अभिप्रेत है क्योंकि सत्ता मात्र ब्रह्म की प्राप्ति में यह कुछ नहीं कहा जा सकता वहाँ तो यही कहना न्याय है कि वह ब्रह्मरूप हुआ ही ब्रह्म को प्राप्त होता है आगे छठे अध्याय में श्रुति संपूर्ण भेद के बाद द्वारा सन्मात्र ब्रह्म की प्राप्ति का उल्लेख करेगी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 देवपथ उच्चते पंथ देंपथ उच्य ब्रह्मगंत चोपलक्ष ब्रह्मपथ एन प्रतिपद्यम गो ब्रह्मोम मानव मनो संबंधीन मनोह सृष्टिलक्षण आवर्त न आवर्तने जननमरण प्रबंधचक्रारूढ़ा घटी युन पुनरिस्त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 उससे उपलक्षित होता है इसलिए वह ब्रह्म मार्ग है इसके द्वारा ब्रह्म को प्राप्त हुए अर्थात जाने वाले उपासक इस मानव मनु संबंधी अर्थात मनु के सृष्ट रूप आवर्त में नहीं लौटते जिसमें जन्म मरण के प्रवाह रूप चक्र पर चढ़े हुए प्राणी घटी यंत्र के समान पुनः पुनः आवर्तन करते हैं उस इस लोक को आवर्त कहते हैं इसे वे प्राप्त नहीं होते नावर्तनते नावर्तंते यह द्विरोक्ति फल के सहित विद्या की परिसमाप्ति प्रदर्शित करने के लिए है ये छांदोग्योपनिषदि चतुर्थाध्याय पंचदश खंडभाष्यम संपूर्ण